चौहान की कविता मुन्ना मुन्ना का प्यार मुन्ना को तुम हम सबसे क्यों कर, ज़्यादा करती हो प्यार हमें भेज देती पढ़ने को उसका करती सदा दुलार उसे लिए रहती गोदी में पैरों हमें चलाती हो हमें अकेला छोड़ उसे तुम अपने साथ सुलाती हो उसके रोने पर तुम अपने काम छोड़कर आती हो हमारे रोने पर तुम कितनी डांट लगाती हो, क्या मुन्ना ही बेटा है हम क्या नहीं तुम्हारे हैं? सच कह दो माँ उसी तरह क्या तुम्हें नहीं हम प्यारे हैं? तुम भी बेटे हो मुझको तो सभी एक से प्यारे हो सभी हृदय के टुकड़े हो सब मेरे राज दुलारे हो किन्तु बड़े हो तुम्हें बोलना बातें करना आता है इसीलिए यूं बात बात पर रोना नहीं सुहाता है रोना अच्छा नहीं तुम्हें ये बहुत बार बतलाया है पर छोटे मुन्ना को बोलो किसने ये सिखलाया है माँ मैंने तो छोटे मुन्ना को भी ये बतलाया है रोना बहुत बुरा है भैया बहुत बार समझाया है किंतु किसी दिन भी अम्मा वह रोए बिना नहीं सोता सोकर जब उठता है तब भी कितना मचल मचल रोता देखो अब भी तो रोता है आंसू से मुंह गीला है मुन्ना कहना नहीं मानता माँ वो बहुत हटीला है रोने पर भी मुन्ना का करती हो माँ बहुत दुलार हम रोते हैं कभी कभी तो हमको क्या ना करोगी प्यार